विश्वत्पत्तवे तापत्रे विनाश वी उर्मिला श्रुति कीरति वरबाम चारि सुवन चार्य रतन तुलसी करत प्रणाम श्री गुरुचरण सरोज रज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 गुण गो श्री के हनुमत हो ले लेत सदा सुधी दी जनक के प्रभु श्री सीता राम सीताराम, सीताराम।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 सब भक्तन की जय जय जय श्री सीता राम जय जय श्री राधे नमः पार्वती पद हर हर महा आ भगवत चरण कमला अनुरागी बंधुओं श्रद्धा मई माता श्री हनुमान जी महाराज की मंगलमयी कृपा और प्रेरणा से श्री धाम वृंदावन की धन्य पावन धरा पर आश्रम के आध्यात्मिक वातावरण में संत महापुरुषों की उपस्थिति में श्री हनुमान जी महाराज की मंगलमयी कृपा के कारण भगवान की भुवन पावनी गौरव गाथा के गायन श्रवण का अलभ्य लाभ हम लोग प्राप्त करें उसके पूर्व बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ बोले वाणी की शोभा ही श्री राम नाम है बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम जय सियाराम जय जय सियाराम जय सियाराम जय जय सियाराम जय सियाराम जय जय सिराम I got a little bit of a problem. राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय श्री रई सीताराम शाम राम जी महाराज जय, श्री हनुमान जी महाराज के पूरण करन हार प्रणत पुकार के काल, काल प्रतिपाल जन दीन के सर्व सुख रूप दानी आनंद अपार के रंग कहीं राजेश करें कठिन कलेष हरे जिनको निहारी डरे पुंज मध मार के प्रभुपद के प्रदायक परम पूज्य प्रणव पदारविंद पवन कुमार के श्री तुलसीदास जी महाराज की a uh -huh. ba राम जी के समान शील और स्नेह का निर्वाह करने वाला दूसरा और कौन होगा जो गति योग विराग जतन कर नहीं पावत मुनि ज्ञानी सो गति देत गीध शबरी का प्रभु न बहुत जी जाने तीर्थराज प्रयाग में माघ का मेला आयोजित हुआ सभी संत पधारे अपने अपने स्थान पर रहकर भगवन नाम संकीर्तन भगवान की स्वयस गाथा का गायन श्रवण तत्व चिंतन यही सब होता था उस मेले में एक राजा भी आया हुआ था राजा सपरिवार आया था राजा का भी शिविर लगा उस राजा की जो पट्ट महेषी महारानी थे परम भक्ता उसने अपने शिविर के झरोखे में बैठकर चारों ओर देखा संतों का भगवान नाम स्मरण भगवत स्वेष गायन भगवान के प्रेम में मग्न होना महारानी का मन हुआ कि ऐसे प्रेमी संतों के पास जाकर मैं भी बैठूं। राजा से कहा मेरी इच्छा है इन संत महापुरुषों की चरण शरण में उपस्थित होकर मैं भी भगवान के गुणों का गायन श्रवण कर सकू आपकी बड़ी कृपा होगी राजा ने कहा कि विचार बड़ा उत्तम है किंतु तुम सामान्य देवी नहीं हो किसी राजा की पट्ट महेषी हो तुम्हें मर्यादा के अंतर्गत ही रहना है किसी सामान्य देवी की तरह सत्संग आदि के आयोजन में इस तरह उपस्थित होना तुम्हारे अनुरूप नहीं है महारानी के मन में बड़ी पीड़ा हुई राजा की बात भी उचित थी लोक मर्यादा के अनुरूप थी और महारानी का मन भगवान में लग गया था महारानी को अपने रानी होने से ग्लानि हो गई उसे लगने लगा कि अगर मैं सामान्य देवी होती तो सत्संग में उपस्थित हो जाती पर महारानी हूं इसलिए संतों की शरण में जा नहीं सकती महारानी ने मनी मन निश्चय कर लिया हे प्रभु मैं सत्संग भजन के बिना रह नहीं सकती और मेरा महारानी होना मुझे बाधा दे रहा है इसलिए महारानी ने एक ही निश्चय किया तीर्थराज प्रयाग के पावन वातावरण में रात्रि के निस्तब्ध वातावरण में महारानी ने चुपचाप अपने शिविर से निकलकर सामने ही बह रही त्रिवेणी धारा में प्रवेश किया कंठ पर्यंत जल में खड़े होकर कहा कि हे प्रभु आत्महत्या के समान कोई पाप नहीं है लेकिन वह पाप भी मैं कर रही हूं सोतन राख करब में कहा जिन्ह प्रेमपन मोर निवाहा ऐसा शरीर रखकर मैं क्या करूं जिसके द्वारा भगवत भजन नहीं हो सकता भक्ति नहीं हो सकती संतों के पास नहीं जा सकती सत्संग नहीं कर सकती लेकिन प्रभु आपके श्री चरणों में मेरा प्रेम निरंतर रहे यही आपसे प्रार्थना है जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान ना महारानी ने डुबकी लगा ली शरीर छूट गया महाराज को जब पता लगा जाल डलवाए शरीर तो मिल गया पर प्राण तो जा चुके थे लोग कहते हैं कि अंत में जैसी मति हो वैसी ही गति होती है इसी भावना के कारण वह महारानी सामान्य परिवार में जन्म लेते हैं शबर जाति में जन्म लेने से उसी महारानी का नाम हुआ शबरी भील जाति में जन्म लेने से नाम हुआ भीलनी आश्चर्य की बात कि शबरी माता का नाम कोई नहीं जानता भीलनी मैया का नाम कोई नहीं जानता लेकिन क्या करना है नाम जानकर भक्तों का नाम क्या जानना भक्तों के नाम न जाने पर भक्तों के नाम के कारण सारा संसार भगवान के नाम को जानता है अब बालिका का जन्म हुआ बचपन से ही भगवत अनुराग की बात वैराग्य की बात कभी कभी कहती आज खिले कल झुक चले परसों मिली धूल देख दशायों फिर क्यों फूल फूल आज खिलते कल झुक जाते हैं परसों धूल में मिल जाते हैं फूल की यह दशा देखकर फिर भी फूल फूलते हैं। कभी कह दिन वृक्ष और वृक्ष के पत्तों में बातचीत हो रही है पत... बोला वृक्ष से सुनो वृक्ष बन राये। अब के बिछुरे कब मिले दूर गिरे वृक्ष से कहता है अब भी छुड़ने के बाद कब मिलन होगा दूर गिरेंगे जाकर तो वृक्ष उत्तर देता है तरो पात से सुनो पात मम बा या घर की यह रीति है एक आवत एक जात जात एक आवत आवत एक जा ऐसी बातें बाल्यकाल से शबरी माता करती माने बालिका शबरी की इस तरह की गतिविधियां देखकर पिता से कहा कि यह तो अनुरागिनी है विरागिनी है कोई उपाय करो जगत वालों के पास केवल एक उपाय है कोई भगवान के प्रेम में रंगे वैराग्य के भाव से भरे संसार वाले सोचते हैं विवाह करा दो मन मुड़ जाएगा संसार में लग जाएगा पिता ने कहा यह उपाय ठीक बारह वर्ष की बालिका पिता ने अपनी कुल जाति के अनुरूप वर का चुनाव कर लिया विवाह की तिथि तय हो गई बरातियों को भोजन क्या कराया जाएगा बहुत से पशु पक्षी एकत्र किए एक कमरे में बंद कर दिए गए इनका मांस बरातियों को खिलाया